संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व प्रबल शत्रु से बचने का उपाय बताने के लिए सेमल वृक्ष और वायु का प्रसंग राजा ने कहा पितामह यदि कोई कमजोर मनुष्य मूर्खता से अपने पास रहने वाले किसी बलवान मनुष्य से बैर बांध ले और वह क्रोध में भर कर आवे तो उसे उससे किस प्रकार अपना बचाव करना चाहिए भेष जी बोले भरत श्रेष्ठ इस विषय में सेमल वृक्ष और वायु का संवाद रूप यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है बहुत दिन हुए हिमालय के ऊपर एक बहुत बड़ा सेमल का वृक्ष था हरे भरे पत्तों से लदी हुई उसकी लंबी लंबी शाखाएं सब ओर फैली हुई थी उसके नीचे अनेकों मतवाले हाथी और मृग आदि विश्राम करते थे उसकी छाया बड़ी ही घनी थी तथा उसका घेरा चार हाथ था अनेकों व्यापारी और वन में रहने वाले तपस्वी लोग मार्ग में जाते समय उसके नीचे ठहरते थे। डालियां देख कर उसके पास जाकर कहा साल मले तुम बड़े ही रमणीय और मनोहर हो वृक्ष प्रवर तुम्हारे कारण हमें नित्य ही बड़ा सुख मिलता है तुम्हारी छत्र छाया में अनेकों पक्षी मृग और गज सर्वदा निवास करते हैं मैं देखता हूँ तुम्हारी लंबी लंबी शाखा और सघन डालियों को वायु कभी नहीं तोड़ता सो क्या पवन देव का तुम्हारे ऊपर विशेष प्रेम है अथवा वह तुम्हारा मित्र है जिससे कि इस वन में वह सदा ही तुम्हारी रक्षा करता रहता है अजय यह वायु जो तो जब वेग भरता है तो छोटे बड़े सभी प्रकार के वृक्षों और पर्वत शिखरों को भी अपने स्थान से हिला देता है अवश्य भीषण होने पर भी तुमसे बंधुत्व या मैत्री मानने के कारण ही वायुदेव सर्वदा तुम्हारी रक्षा करता रहता है मालूम होता है तुम वायु के सामने अत्यंत विनम्र होकर कहते होगे कि मैं तो आप ही का हूं इसी से वह तुम्हारी रक्षा करता है शिमल ने कहा ब्रह्म वायु न मेरा मित्र है न बंधु है और न सुहद है वह ब्रह्मा भी नहीं है जो मेरी रक्षा करेगा किंतु मेरे अंदर जो भीषण बल और पराक्रम है उसके आगे वायु की शक्ति 18वें अंश के बराबर भी नहीं है जिस समय वह वृक्ष पर्वत तथा दूसरी वस्तुओं को तोड़ता फोड़ता मेरे पास पहुंचता है उस समय मैं अपने पराक्रम से उसकी गति रोक देता हूं। नारद जी ने कहा सालमले, इस विषय में तुम्हारी दृष्टि निस्संदेह ठीक नहीं है संसार में वायु के समान तो कोई भी बलवान नहीं है उसकी बराबरी तो इंद्र, यम, कुबेर और वरुण भी नहीं कर सकते। फिर तुम्हारी तो बात ही क्या है? संसार में जीव जितनी भी चेष्टाएं करते हैं, उन सबका हेतु तो ही है। वास्तव में तुम बड़े ही सारहीन और दुर्बुद्धि हो केवल बहुत सी बातें बनाना जानते हो इसी से ऐसा झूठ बोल रहे हो चंदन स्पंदन साल सरल देव वेद और धनवन आदि जो तुमसे अधिक बलवान वृक्ष हैं वे भी वायु का ऐसा निराधर नहीं करते वे अपने और वायु के बल को अच्छी तरह जानते हैं इसी से वे सदा उसे सिर झुकाते हैं तुम तो वायु के अनंत बाल को बल को नहीं जानते यह जा तुम्हारा मोह ही है अच्छा तो अब मैं भी वायु के पास जाकर तुम्हारी ये बातें सुनाता हूँ भीष्म जी कहते हैं राजन शालमली को इस प्रकार दपट ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ नारद ने वायु देव के पास जाकर उसकी सब बातें उस नारद जी तेरे पास होकर निकले थे, उस समय क्या तू ने उनसे मेरी निंदा की थी तू जानता नहीं मैं साक्षात वायुदे हूँ देख मैं अभी तुझे अपनी शक्ति का परिचय कराए देता हूँ ब्रह्मा जी ने प्रजा की उत्पत्ति करते समय तेरी छाया में विश्राम किया था इसी से मैं अब तक तुझ पर कृपा करता आ रहा अपना रूप दिखाता हूं जिससे फिर कभी तुझे मेरा तिरस्कार करने का साहस न हो वायु के इस प्रकार कहने पर शिमल ने हंस कर कहा पवन देव यदि तुम मुझ पर कुपित हो तो अवश्य अपना रूप दिखाओ देखो क्रोध करके तुम मेरा क्या कर लेते हो मैं तुमसे बल में कहीं बढ़ चढ़ कर हूं इसलिए तुमसे जरा भी नहीं डर सकता अजी अधिक बलवान तो वे ही होते हैं जिनके पास बुद्धि बल होता है जिनमें केवल शारीरिक बल होता है उन्हें वास्तविक बलवान नहीं माना जाता शालमली के ऐसा कहने पर पवन बोला अच्छा कल मैं तुझे अपना पराक्रम दिखाऊंगा इतने ही में रात आ गई सालमनी ने अपने को वायु के समान बलि न देखकर सोचा मैंने नारद जी से जो कुछ कहा था वह ठीक नहीं था बल मैं वायु के सामने मैं बहुत असमर्थ हूँ इसमें संदेह नहीं मैं तो दूसरे कई वृक्षों से भी दुर्बल हूँ परंतु बुद्ध में मेरे समान उनमें से कोई नहीं है अतः मैं बुद्ध का आश्रय लेकर ही वायु के भय से छूटूंगा यदि दूसरे वृक्ष भी उसी प्रकार की बुद्धि का आश्रय लेकर वन में रहेंगे तो निस्संदेह उन्हें कुपित वायु से किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सकेगी विष्णुजी कहते हैं सेमल ने ऐसा विचार कर स्वयं ही अपनी शाखा डालियों और फूल पत्ते आदि गिरा दिए तथा प्रातःकाल आने वाले वायु की प्रतीक्षा करने लगा समय होने पर वायु क्रोध से संस्नाता और अनेकों विशाल वृक्षों को धरासा करता हुआ वहां आया जब उसने देखा कि वह अपनी शाखा और फूल पत्ते आदि गिराकर कर ठूठ बना खड़ा है तो उसका सारा क्रोध उतर गया और उसने मुस्कुरा कर पूछा अरे सेमल मैं भी क्रोध में भर कर तुझे ऐसा ही कर देना चाहता था तेरे पुष्प स्कंद और शाखादि नष्ट हो गए हैं तथा तो अंकुर और पत्ते भी झड़ चुके हैं अपनी कुमति से ही तू मेरे बल पर का शिकार बना है वायु की ऐसी बात सुनकर शिमल को बड़ा संकोच हुआ और वह नारद जी की कही हुई बातें याद करके बहुत पछताने लगा राजन इस प्रकार जो व्यक्ति दुर्बल होने पर भी अपने बलवान शत्रु से विरोध करता है उस मूर्ख को इस सेमल के समान ही संतप्त होना पड़ता है इसलिए बलवान बलवान शत्रुओं से कभी वैर नहीं ठानना चाहिए क्योंकि आग जैसे तिनकों में बैठ जाती है उसी प्रकार बुद्धिमान की बुद्धि उसके नाश का कोई उपाय निकाल लेती है वस्तुता बुद्धि और बल के समान मनुष्य के पास कोई दूसरी चीज नहीं है इसलिए समर्थ पुरुष को बालक मूर्ख अंधे बहरे और अपने से विशेष बलवान के व्यवहार को सर्वदा सहते रहना चाहिए जब बात मैं तुम्हारे अंदर खूब देखता हूँ जहां तक मैंने तुम्हें कुछ राजधर्म और आपद धर्म सुनाए बताओ अब और क्या सुनाऊँ